आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं और बज चुके हैं एक जी हाँ एक बजे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम की शुरुआत होती है और जहाँ पर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग अपने जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनके जीवन के कुछ अनबोल अनुभव आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है ताकि आप अपने जीवन में प्रेरणा लेते रहे और आगे बढ़ते रहे यही शुभकामना हमारी रहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से क्योंकि जब व्यक्ति अपने अनुभव को सुनाता है जिन चीजों को जिन पलों को उन्होंने जिया है वो चीज़ें जब हमको बताता है तो हमारे जीवन में एक नया संचार आता है हमें खुशी होती है हमें निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है तो आइए आज के सलामी जिंदगी के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा धुआधार नाम से अपनी कविताओं को पाठ करते हैं कवि मंच पर इनको धुआधार से लोग याद करते हैं और उनकी शब्दावली भी उसी तरह है बीच में हम लोग इनके जो कविताओं के बंद या कुछ कविताएं सुनेंगे तो आपको वो धुआधार जो शब्द है उसका एहसास अवश्य होगा तो चलिए आप सभी की तरफ से डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में नमस्कार मैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा धुआँधार मैं मैंने बीएमएस किया है आयुर्वेदिक से मैं बीएमएस किया मैंने और शुरू से ही मेरा रुझान जो है ना साहित्य गतिविधियों की तरफ रहा आज भी मैं उसी रुझान की ओर जा रहा हूं और यहां बाबा के दरबार में आके बहुत ही अच्छा लगा और मुझे एक ऐसा इस अलग से स्फूर्ति महसूस हो रही है कि बाबा जी पता नहीं ये कविताएँ जो मैं शायद कल्पना भी नहीं कर पाता वो कब्ता शायद बाबा जी लिखवा रहे हैं मेरे से ऐसा कुछ एहसास हुआ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा मैंने यहाँ पूरा बाबा जी का शांतिवन और पुराना पांडव तपोव सभी देखा बहुत अच्छा लगा और इस बाबा जी के इतना साफ़ सुथरा और सब कुछ अच्छा देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ही वर्ल्ड में कोई इतना साफ सुथरा संस्थान होगा जो इस तरह से अच्छा काम करता है मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मैं पूरा पाँच दिन का मैंने यहाँ बाबा जी की मुरली और सभी साहित्यिक प्रोग्राम भी देखे और मैं अब यहाँ से और अभी कल रुक के परसों जाऊँगा और मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ एक बार जीवन में ज़रूर आना चाहिए बहुत अच्छा लगता है जी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं न कहीं आपको आकर्षित कर दिया है और आपको टच ही किया है और जो भी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सब चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और दूसरों को भी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बार अवश्य आना चाहिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगा की क्योंकि अभी वो सिस्टी रनिंग है और हेल्थी वेल्दी है जैसे नौजवान जीन पैंट पहन के टी शर्ट पहन के घूमते हैं बिल्कुल उसी तरह वो घूमते रहते हैं और बिल्कुल फ्री माइंड होकर हर यात्रा को करते हैं और जब भी जाते हैं स्टेज पे खड़े होते हैं तब भी ऐसे लगते हैं कि कोई एंग स्टार बात कर रहा है तो ऐसा जो ये सिक्सटी एट में भी आपने हेल्थ को किस तरह से मेंटेन किया है उसके बारे में बताइए हेल्थ तो मेंटेन ये एक तो सदा मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ दूसरा मैं खाने पीने पर बहुत संयम रखता हूँ योग तो ज़्यादा उतना नहीं कर पाता लेकिन फिर भी टाइम से सुबह पाँच साढ़े के आसपास जगता हूँ और दो तीन गिलास पानी पी के फिर फ्रेश वगैरह होता हूँ प्राणायाम करता हूँ करीब दो ढाई किलोमीटर घूमने जाता हूँ डेली और खाना खाने के बाद तो शाम को भी घूमने जाता हूँ और मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है आदमी का संयम नियम से खाना पीना हो और कोई मन में बेकार ना हो कोई किसी तरह का टेंशन ना हो तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य तो उसका काफी हदों तक अच्छा रह सकता है और बाबा के आने से मेरे को और लगता है कि ये अड़सठ क्या मैं तो अठासी तक ऐसा ही दिखूंगा मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों कि यहाँ आके तो और भी जो मैंने दीदियों से जो प्रवचन सुने वो इतना मोटिवेट हुआ हूँ मैं कि मैं तो कोशिश तो ये करूँगा कि हर साल यहाँ सांस्कृतिक या किसी कोई भी माध्यम बन जाए मेरे आने का मैं यहाँ आने की हर साल कोशिश करूँगा और यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिला और जो कुछ थोड़ा बहुत मैं टेंशन रखता भी था वो यहाँ सुन के दीदियों के प्रवचन और और जो ब्रह्म कुमारों के प्रवचन सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई टेंशन जो हम आप खुद पालते हैं टेंशन होता नहीं है जैसे कई बार जो चीज़ हो गई खो गई अब उसको ज़बरदस्ती सोच रहे हैं आए क्यों खो गई क्या हो गया अरे खो गई तो खो गई बाबा को नहीं देना थी तो नहीं देना थी तो मुझे ये यह यहाँ आके एक बहुत अच्छा मंत्र मिला है और मुझे विश्वास है और दूसरा चारित्रिक बल यहाँ बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए क्या जीवन के हर कदम में जब तक आप चरित्र से निष्ठावान नहीं होंगे चरित्र से सही नहीं होंगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि चरित्र तो सही रहना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ चारित्रिक बल भी बहुत होता है जितनी भी सब ब्रह्मकुमारी बहन ने दीदी हैं इनसे मिलके और इनके इतना सौम्य स्वभाव और इतना हमेशा चौबीस घंटे यहाँ चारित्रिक बल तो हमेशा अच्छा रहता जीवन में यह आना मैं बहुत पहले से हूँ हालाँकि इसमें जुड़ाऊँ मेरे तो घर के सामने ही है आ, मतलब आश्रम है ईश्वरी विश्वविद्यालय है और वहाँ मंगला दीदी का मुझ पर बहुत स्नेह है वो मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम बुलाती हैं मेरे से बुलवाती हैं तो ये सब प्रेरणा मुझे देती हैं कि आदमी को जीवन में और अब मुझे यहाँ आके और भी एक नई अनुभूति ये हो रही है कि यहाँ आके मेरे को ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं नौ तारीख से आया और आज चार दिन हो गए और ऐसा लग रहा है दिन बड़े बहुत ही मतलब यहाँ आके मुझे और नई स्फूर्ति मिली है ईमानदारी की बाजी यहाँ आके मुझे और भी अच्छा लग रहा है और मेरा मन तो ये हो रहा है कि यहाँ जाऊँ ही नहीं यहाँ से लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं क्योंकि गिरस्थ जीवन में हूँ तो जाना भी पड़ता है तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा का कुछ मुझ पर बरदस्त हो बाबा की कुछ ऐसी विशेष कृपा होगी कि मैं अपने साहित्य के इस कवि सम्मेलन में बहुत आगे बढ़ूँगा ऐसा मुझे विश्वास है जी जो आपको विश्वास हुआ है वो बना रहे हैं और आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी हम दुआ करते हैं आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी से हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छे कवि है जैसे कि हम लोग बात करते हैं कवि एक अलग अपनी पहचान रखता है अपनी एक अलग उसके अंदर खूबी होता है तो क्या ऐसी चीज होती है जो आपको अपने आ, समाज से कुछ अलग विशेष बनाता है समाज से विशेष तो वही चीज़ बनाती है कि आप में कोई आर्टिस्ट हैं आप किसी तरह की कोई विशेष गुण वाले तभी आप समाज में विशेष बनते हैं मैं पिछले करीब 40-45 साल से कभी सम्मेलन एक्चुअल में सुना करता था अच्छा हाँ। मुझे सुनने का बहुत शौक़ था और किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था मैं काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी अब तो हालांकि नहीं पढ़ पा रहे उतनी लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट समय में बहुत किताबें पढ़ी पंचतंत्र पढ़े गंगा गंगा राम बुलाके राम किताब जो हमारे पिताजी का बहुत महत्व रहा पिताजी कहते थे बेटा ये चीज़ें किताब में जितनी अध्ययन करोगे उतना ज़्यादा तुमको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा तुम साहित्यिक काम में अच्छा कर पाओगे तो मैं कभी सम्मेलन सुनता था मैं पिछले करीब 40 पैंतालीस साल से कभी सम्मेलन सुन रहा हूँ जब मैंने देखा कि यार कवि सम्मेलन जो मंच पर कभी आते हैं और वो जब ऐसा लिखते तो मैंने कहा यार जब ये लिख सकते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ और फिर मैंने कोशिश की बाबा की कृपा हुई पिताजी का आशीर्वाद रहा मैं लिखता गया धीरे धीरे मैं सहज सरल भाषा में व्यंग कहने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल कोई अलंकरण नहीं और मैं निराला पद्धति का जो अतुकान्त भाव विधान भावविदा है उसके अनुसार मैं कविताएं लिखता हूँ लोगों को पसंद आती गई और आज मैं जिनको सुनता था आज ईश्वर की कृपा से बाबा के अनुकंपा से आज मैं उनके साथ पढ़ रहा हूँ और कई तो उनमें से जो महान कवि माने जाते हैं के युग के उनको मैं संचालित भी कर चुका हूँ मेरे संचालन में भी वो पढ़ चुके हैं तो आज मैं और वैसे बस यही कहूँगा कि आप अगर कोई काम निष्ठा से करें कोई समर्पित भावना से करें कोई भी काम तो ईश्वर उसमें आपकी मदद करता है यही मेरी यहाँ तक पहुँचाऊँगा अब तो मुझे उम्मीद है कि मैं और ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ क्योंकि मैंने जितनी जल्दी इंडिया में अपने कवियों के बीच में अपना नाम बनाया शायद मेरे साथ के कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने अभी तक भी अपना स्थान नहीं बना पाया तो हाँ जैसे कि सभी लोग अपना अपना एक उपनाम रखते हैं तो ये धुआंधार रखने का पीछे का रहस्य क्या है धुआंधार क्या हमारे यहाँ बुरानपुर में जहाँ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ हमारे एक साहित्यिक मित्र कवि मित्र थे तो एक का नाम था ठाकुर बीरेंद्र सिंह चित्रकार एक का डॉक्टर बीरन निर्जर एक का पंकज कोई अपने आप को जे हमारे दुर्भाग्य से हमारे गोविंद मालवीय जी एक हमारे जो अभिन्न मित्र थे और बहुत अच्छे कवि जुलंत उनका नाम था जुलंत गेंदा मालवी जुलंत एक्सपायर हो गए तीन साल पहले तो अब एक बार सब लोगों ने कहा कि यार शर्मा जी आप भी अपना कुछ नाम रखो तो मैंने कहा भाई तुम लोग बताओ हमारे स्वभाव के अनुसार वैसा कि आश व्यंग तो बोले अगले सटरडे हमारे एक हलवाई की दुकान होटल थी उस पर हम लोग बैठते थे तो कहते थे कि साप्ताहिक गोष्ठी यहाँ हुआ करेगी इस बहाने बैठा करेंगे तो हम लोग सात आठ लोग बैठ के गोष्ठी करते तो बोले अगले सैटरडे को हम तुम्हें नाम बताएंगे अच्छा नेक्स्ट सैटरडे को हम पहुँचे तो हमने कहा भाई बताओ हमारा क्या नाम सोचा बोले यार मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आया तो मैंने कहा मेरे दिमाग में तो आ गया बोले क्या मैंने की धुआंधार डॉक्टर रमेश शर्मा धुआंधार बोले यार ये तो बड़ा बहुत शानदार नाम है तुम्हारी मतलब वो देखते हुए क्योंकि तुम तो मतलब हाज़े जवाबी और वो है तो मैंने बोले धुआंधार तुमने क्यों रखा हमने कहा यार मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बाग ऐसी है बाग पटता कि शायद मैं धुआंधारी ही हूँ ऐसा हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने सिखा तो फिर हमने उनको ये चारपंतियाँ भी सुनाई कि गमों के मौसम में खुशी की बाहार हूँ मैं यारों का यार दुश्मन का प्यार हूँ मैं किसी का होता होगा शुरू और अंत मेरा और न छोड़ दुआधार हूँ मैं तो इस तरह से फिर मैंने वो फिर और भी अपनी दुआधार के नाम के आधार पे और भी कविताएँ बनाई और इस तरह मैंने मेरा नाम धुआधार हो गया तब से मैं अब तो यहाँ तक कि मेरी मैसेज भी मुझे दुआधार के ही नाम से जा जानती है इस तरह से मेरा नाम डॉक्टर रमेश शर्मा धुआधार बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से दुआदार नाम आपको मिला और किस तरह से ये बातें आई सामने बहुत ही अच्छी कहानी आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार के बारे में बताइए खास मेरे परिवार में मेरे पिताजी तो अब नहीं हैं माताजी भी नहीं हैं मेरे बड़े भाई रिटायर्ड जज हैं एक और उनसे छोटे भाई वो भी रिटायर्ड जज हैं और दुर्भाग्य से एक मेरे से जो जस्ट बड़े भाई थे वो एक ट्रक एक्सीडेंट में शांत हो गए दूरभाग्य से मेरा भी बड़ा बेटा कार एक्सीडेंट में स्वयं ही चला रहा था कार एक्सीडेंट में शांत हो गया मैं मैंने उसके नाम से एक संस्था बनाई है और उसके नाम से उसकी पुण्यतिथि पे मैं कभी सम्मेलन भी आयोजित कराता हूँ राष्ट्रीय लेवल का अब लोग मेरे से कई बार प्रश्न पूछते हैं कि आपने अपनी संतान खोई है और उसके बाद भी आप हाशव्यंग के कवि हैं तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति मरने कोई व्यक्ति मर जाता उसके साथ मरा तो जाता नहीं है उसकी याद थी वो कहता था पापा आप बहुत अच्छे एंकर हैं बहुत अच्छे कवि हैं बहुत अच्छे हाश हाश व्यंग के कवि भी हैं और बहुत आप हंसाते भी हैं हाजिर जवाबी भी हैं तो मैंने उसकी ये बातों को जिंदा रखने के लिए मैंने जो है न हाश व्यंग का कवि मैंने सोचा उसकी इच्छा ये थी कि हम बहुत पूरे इंडिया में नाम हो हमारा और सब लोग हंसे हमको हमारी कविताओं पर हमारी अभिनय को देख के तो मैंने फिर ये चार पंक्तियाँ उसी के समर्थन में ये लिखी के अजीब कसमों कसमें फंस रहा हूँ मैं अजीब कसमों कसमें फँस रहा हूँ मैं रह रह के गमों के दलदल में धस रहा हूँ मैं कौन कम वक्त हंसेगा बेटे की मौत पर वो हँसता हँसाता था इसलिए हँस रहा हूँ मैं क्योंकि वो बहुत जानता था कि पापा हमारे बहुत हंसाते हैं तो उसकी आत्मा को तभी तो तुष्टि होगी जब हम उसके जो वो जो चाहता था वो हम करें अगर हम भी रोने लगें तो उससे तो कुछ संतोष होगा नहीं तो मैंने कहा ये तो दुनिया में जो आया वो जाएगा आत्मा तो अजर हमारे शरीर है चोला बदल गया है वो बेटा जहाँ भी आसमान से देख रहा होगा स्वर्ग से जहाँ से भी तो वो यही सोच रहा होगा कि पापा अब भी हमारे हंसा रहे तो उसकी आत्मा को भी तुष्टि हो रही इस हिसाब से मैं आश का कभी बना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं कभी कभी हम उनके बारे में सोचकर कुछ नहीं कर पाते लेकिन आपने जो उनकी भावनाओं को है अपने लड़के की भावनाओं को आपने जागृत रखने की पूरी कोशिश की है आज भी उनके पुण्यतिथि पर आप कवि सम्मेलन करते हैं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करते हैं बहुत ही अच्छी बात है और पिछले 16 साल से आप कर रहे हैं तो चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं ब्रेक में चाहूंगा कि आप अपने बेटे के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं दो लाइनें उस गाने के बारे में बताइए पर पूरा ऐसा तो याद नहीं है गाना मैं फिल्मी कम मतलब याद रहते हैं सुनने का शौकीन हूँ पुराने सैड सॉन्ग्स वगैरह वैसे लेकिन मेरे को याद कम रहते हैं क्योंकि जब से लिखने लगा हूँ ना तब से गाने की बात हाँ वैसे म्यूजिक का सा, पूरा कम्प्लीटली मतलब शौकीन हूँ म्यूजिक का भी साहित्य कार्यक्रमों का भी नाटक का भी कलाकारी मैं यंग एज में फिल्म अभिनेता भी बनने गया था हाँ अच्छा। हास्य कलाकार अपने आप आज भी मेरे को ऐसा विश्वास है कि मैं एक आध दो घंटे कंटिन्यू लोगों को हंसा सकता हूँ एक्टिंग से, से नहीं कविता से भी एक्टिंग से भी मिमी आर्टिस्ट भी रहा मैं नैशनल लेवल का डिबेटर भी रहा भाषण भी देने की ईश्वर की कृपा से कला और ये सब गुण जो है ना मेरे में पिताजी से आए हेरिटिटी समझ लो आप पिताजी हमारे बहुत बड़े विद्वान पंडित थे वो ज्योतिषी थे और उनकी भविष्यवाणी तो इतनी सटीक बैठती थी कि वो ऐसा लगता था जैसे उनने जो कहा वो नहीं किया हो बहुत विद्वान पंडित थे भागवताचार्य थे ज्योतिषाचार्य के नाम से और पिताजी के नाम से हमारे भिंड में हमारे घर की गली भी उनके नाम से है अच्छा। हाँ और वो बहुत विद्वान थे ये सब उन्हीं की कृपा उन्हीं के आशीर्वाद से है वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए बहुत याद आए रमे जिंदगी के अँधेर में हमने जरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद रहा जाग उठी रासते हसदी हम किसी के लिए कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है जले आ रहे हैं वो नजर झुकाए वो जब याद आए बहुत याद आए जब याद आए बहुत याद सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी अपने लड़के के लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत डेडिकेट किया और गीत हमने सुना वो जब याद आए तो बहुत याद आए तो चलिए आप कहीं ना कहीं इस गीत से कनेक्टेड हो गए होंगे क्योंकि ये दिल दिल को छूता है बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें गीत सुनते सुनते चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी जी हाँ डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको अपने पैरों पर पे खड़े होने में क्या क्या मेहनत करनी पड़ी जैसे कि हम लोग आज के करंट सिनेरियो में अगर आप बोलेंगे तो करियर अपना अपना करियर जमाने में या बनाने में कितना समय लगा और कैसे आप इस फील्ड में आए ये बड़ी विचित्र कहानी है मैंने बी एम एस किया आयुर्वेदाचार्य हूँ मैं स्नातक बी एम एस का तो मेरी एक जगह भाई साहब हमारे इंदौर थे स्टेट तो वहाँ पोस्टिंग इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहाँ का डॉक्टर बोला कि साहब आप को आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं मैं आपकी सर्विस भी लगवा सकता हूं जगोटी उज्जैन के पास एक जगह थी जगोटी मैंने कहा साहब ठीक है बोले कल से आप जो आओ इंटर्नशिप में ट्रेनिंग टाइप का होता है ना वो, वो वो मिलता है स्टाई फंड मिलता है तो वो मिलता था तो मैं जाता था अब भाई साहब मजिस्ट्रेट थे तो वो जो है ना करीब साढ़े बजे करीब कोर्ट जाते थे और मैं उनका स्कूटर ले फिर जगोटी जाता था वहाँ से अट्ठाईस किलोमीटर दूर था उज्जैन से तो ग्यारह साढ़े बजे पहुंचे तो वो वहाँ का जो आरएमओ था जो हम जिसके अंडर हम सीख रहे थे बोला यार भैया शर्मा जी ये तो यार सवाल नहीं सुबह आठ बजे डिस्पेंसरी खुलती है वो तो आप ग्यारह बजे आते हो जब बंद होने को होती है <laughs> तो ऐसे कैसे मैंने कैसा अगर मैं तो इससे ही टाइम से आ पाऊँगा क्योंकि मेरे पास और कोई साधन नहीं बस से मैं आऊँगा नहीं और भाई साहब जस साहब जाते हैं बोले नहीं नहीं फिर तो आपको जो है ना हम सर्विस नहीं आप तो मैंने कहा आप चाहो तो छोड़ देते हैं तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया उसको लिखित में दे दिया तो भाई साहब आए बोले कि आज तुम गए नहीं क्या मैंने कि नहीं मैंने छोड़ दिया अरे बोले बड़ी मुश्किल से तो लोगों को चांस मिलता है वो तुम्हें सर्विस भी दिला रहा तो तुमने छोड़ दी अरे हमने कहा क्या है उस समय ढाई तीन सौ रुपये थे मैंने कहा कि भाई इतना तो हम कहीं भी कमा लेंगे क्या बात है बोले नहीं नहीं तुम्हें छोड़ना नहीं था मैंने ये छोड़ दी फिर भाई साहब का ट्रांसफ़र हुआ ये मनाव ये अपना धर्मपुरी धामनो वहाँ उन्हें प्रैक्टिस खुलवाई वहाँ प्रैक्टिस खुलवाई एक ऐसी कुछ अद्भुत दैवी घटना हो गई कि भाई साहब को स्कूटर से किसी ने हवा बोलते जैसा साइंटिस्ट लोग विश्वास तो नहीं करते लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा कि वो एक हवा ने उनका स्कूटर कम से कम जमीन से 10-15 फुट ऊपर उठा के और फेंक दिया उनको अच्छा। हाँ ये मेरा आँखों का देखा हुआ बात है लोग वहीं थे हमारे सामने ही कोई इनको लेने आया इनके मतलब उसमें जो ना अदालत में वो मुंशी का काम करता था वो लेने आया और हमने देखा मुंशी ले जा रहा है इनको और हमने कुछ देर बाद हम सामने से वो रोड पे घर था मकान तो दिखता था अब तो पोजीशन क्या होगी मालूम नहीं तो, तो स्कूटर को दस पंद्रह फुट ऊपर हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा लोग भले कहें ये अंधविश्वास है कुछ भी लेकिन मेरी देखी हुई बात है और मैं क्यों झूठ बोलूँगा मेरे क्या सेंसिस में तो गए तो हम एकदम घबरा के गए देखा तो भाई साहब को ये चोट वोट बैसी रही है भाई साहब बोले ये मेरी ना ऐसे करके बार बार कहें मेरी ये आंख में क्या हो गया मेरी आंख में, में नहीं की कुछ नहीं हुआ फिर वो अब चूंकि मैं स्टेट से तो पुलिस की गाड़ी वाड़ी और फिर इंदौर में इलाज कराने आए इलाज कराने आए तो मेरी उस वक्त जो है ना प्रैक्टिस फिर क्या हुआ इलाज ठीक होने के बाद भाई साहब का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से धर्मपुरी से तो हमारी भाभी जी बोली नहीं अब मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरे को कि नहीं ये भाई साहब ट्रांसफ़र हो गया तो हमने भाभी से का नहीं हम रमेश को अकेला तो मैंने प्रैक्टिस भी ना के बराबर की अच्छा। वहाँ अच्छी डिस्पेंसरी चलने भी लगी थी सब कुछ हो गया था फिर वो छोड़ दी उसके बाद फिर मैंने अपनी स्वयं की ससुराल में डिस्पेंसरी खोली वहाँ भी चलने लगी तो एक बार क्या हुआ एक उस समय जो है ना एक रोगी को देखा तो उसके करीब पैंतालीस रुपये उसका बिल बना तो उसमें पंद्रह बीस रुपए की तो मेरी दवाई वगैरह थी पंद्रह बीस रुपए मेरी मेहनत के मान लो जी तो उस पर बेचारे पे कुल तीस रुपए निकले गरीब पेशेंट था तीस रुपए निकले उसके बाद भी उसने कहा साहब पाँच रुपए तो हमें बस में जाने को लगेंगे गाँव में तो मैंने कहा पांच ये पच्चीस तो मैंने कहा एक काम करो तुम पूरे रुपये ले जाओ चले जाओ तो मेरे फादरन ला बैठे थे ससुर साहब तो वहाँ की भिंड की भाषा में बोले लला ऐसे कैसे प्रैक्टिस चलेगी तुम्हारी तुमने तो अपने मैंने की तो अब क्या करें उसको क्या करते दवाई तो उसको दे ही चुके थे इंजेक्शन बोतल चढ़ाई चुके थे सब कुछ करी थे अब उसमें पैसे ही नहीं तो बेचारा क्या करेंगे तो बोले ऐसे कैसे चलेगी मैंने कि अब चले ना चले मैं तो भाई अब क्या करूँ फिर क्या हुआ दूसरे दिन जो है ना हमारे बगल में एक और प्रैक्टिसनर था बी वगैरह वो क्या डी कुछ ऐसी डिग्री प्रैक्टिसनर तो हमने उससे कहा यार तुम ये बताओ जी मेरा सब डॉक्टरी का सामान हो ये पूरी दुकान मेडिसन वगैरह कितने में लेंओगे ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब मैंने कहा यार मैं बंद कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस यार जो भी आता रोता हुआ आता है आप पैसे लें यार मैंने कि मेरे को ये मेरे स्वभाव को सूट नहीं कर रहा तो वो करीब करीब अट्ठाईस का मटेरियल था मैंने सत्रह में उसको दे दिया, दिया। ससुर साहब को मालूम नहीं और सत्रह में दे और मैं शाम की मैं ससुर ससुराल हमारी पोर्सा थी वहाँ से पचास किलोमीटर भिंड हम रहने वाले और उसको दे के और मैं सीधा जो है ना भिंड आ गया अच्छा आप ससुर साहब ने कीजिए बगैर बताए दुकान बंद कर तो बगल वाले से हम बोल गए थे कि उनसे कहना कि अगर ऐसी बात तो बोल देना कि वो भिंड चले गए तो बगल वाले से जब ससुर साहब ने पूछा होगा पता लगा तो उन्हें कि वो तो सब सामान भी बेच गए डॉक्टर बगल वाले को और बोले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उन्हें कह ये तो बड़ा विचित्र काम कर गए उस दिन से मैंने प्रैक्टिस नहीं की मेरे को ये लगा कि ये जितने भी अब एक ने हमें सलाह भी दी कि अगर किसी गरीब का तुम पैसे इलाज कर रहे हो तो उसके पैसे कस, उसकी कसर किसी अमीर पे निकाल लो तो मैंने कहा यार ये तो कोई न्याय वाली नहीं बात नहीं।, नहीं।, नहीं है कि भाई उसके रुपए उस पे निकाले निकालें मैंने उसने क्या जुर्म किया मेरा दिल नहीं बोला मैंने छोड़ी दी फिर प्रैक्टिस उसके बाद भाई साहब बोले अब क्या करोगे हमसे एक बड़े भाई साहब और थे दुर्भाग्य से एक्सपायर हो गए ट्रक एक्सीडेंट में तो वो भी एम ए और मैं भी एम एस स्नातक और दोनों भाई बेरोजगार <laughs> तो जज साहब बोले बड़े जो सबसे बड़े हैं आजकल दिल्ली में हैं बोले भाई कुछ तो करो तुम लोग कुछ करो हमने नहीं बोलो क्या करें तो बोले हम तुम लोगों को ट्रक डाल देते हैं उस समय ट्रक का क्रेज था तो उनने दो गाड़ियाँ हमको फाइनेंस करा दी टाटा फाइनेंस से बेरोजगार स्टूडेंट हाल हो गई फाइनेंस कोई दिक्कत नहीं आई वह स्टेट थे उनका भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा तो हमने दो ट्रक चलाए तो उनके ट्रक से क्या होगा फिर तो ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो फिर वहाँ से हमने हम जिस पे चलाते थे बनारसी था इंदौर आगरा रोडवेज का मालिक तो उससे हमने कहा कि यार भाई साहब ट्रांसपोर्ट खोलें बोले यार स्कोप जो है ना बुरहानपुर में बहुत अच्छा है अपना यहाँ का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे तुम बुरहानपुर खोलो अब बुरहानपुर जो है ना मोहम्डन बस्ती जाता है और वो एक दूसरे का सपोर्ट करते थे तो उन्होंने कहा यार तुम जी जरूर है माँ तुम नए नए जाओगे तो तुम्हारा खिलाफत करेंगे मैंने की देखेंगे सब बात होगी तो ऐसे बुरहानपुर में फिर ट्रांसपोर्ट खोल ली डेढ़ दो साल बहुत संघर्ष रहा झगड़े भी हुए भाई साहब को कभी नहीं बताया धीरे धीरे सब झगड़े शांत हो गए माँ हमें वो तभी से हम ब्रह्मा आश्रम में जुड़े हुए माँ जी डी मित्तल भाई जी थे जो ब्रह्म ये ब्रह्म कुमारी आश्रम को जानते थे हाँ और आप वो शायद ऐसी कोई दीदी नहीं जो उनको ना जानती हो आप लोग भी शायद जानते होंगे तो उनने ही हमको ट्रांसपोर्ट खुलवाई थी चाँचा, चाँचा। और उनने इसलिए खुलवाई थी ट्रांसपोर्ट कि एक गफूर चाचा करके थे उनके खिलाफ उनकी कुछ हो गई थी तो उनने कहा कि इसके खिलाफ हम ट्रांसपोर्ट खुलवाएं बड़े आदमी को जैसा सोच लें तो हमसे पूछें बोलो कैसा चल रहा उनने कहा जब तक तुम्हारी ट्रांसपोर्ट नहीं चले मेरी उनकी भी केले का बहुत बड़े वो तो ग्रुप मालिक थे केले के उनके बगैर तो एक केला बांध नहीं जा सकता था सब ऐसी यूनिटी बना रखी थी तो उनका जब तक तुम्हारा नहीं चले ट्रांसपोर्ट तुम कितना खर्चे को लगेगा हमने कहा बाबूजी ज़्यादा ज़्यादा दो हज़ार रुपये महीने में हमारा काम हो जाएगा तो हम उनकी ट्रांसपोर्ट उनके दमान जीजा जी कहते थे हम सब लोग ट्रांसपोर्ट वाले भी तो माधव बिहारी जी वो भी बहुत इसके आजीवन वो हैं तो उन्होंने जो है ना दो हज़ार महीने में ले हमने दो महीने उनसे पैसे लिए फिर मैं कमाने लगा ऊपर गाड़ी लगाने लगा ट्रांसपोर्ट में कमीशन धीरे धीरे फिर हमारी दो तीन गाड़ी फिर व्यापारी पकड़ते पर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने 45 45 गाड़ियां भरी अच्छा हाँ मतलब ऐसा आज भी बुरहानपुर में ऐसा कोई आस के गाँव का किसान केले वाला नहीं है जो डॉक्टर के नाम से ना जानता और डॉक्टर के नाम से मेरी ट्रांसपोर्ट थी बहुत लम्बा चौड़ा टर्न आज से करीब पंद्रह बीस साल पहले दो तीन करोड़ तक का टर्न बैंक में रहा हमारा फिर दूरवाग से 2001 में मेरे को हार्ट अटैक पड़ा तो मैं गया ऑपरेशन कराने दिल्ली और उस समय नवरात्रि का समय चल रहा था नवरात्रि की लास्ट नाइट थी नव दिन था दशहरा लगने को वो हमारे बच्चे की कार से एक्सीडेंट वो खुद ही चला रहा था वो भी एक अजूबा हुआ गाड़ी किसी ने ऐसे जैसे किसी ने पलट दी हो अच्छा। हाँ वो भी ऐसे ही अजूबा हुआ ऐसे जो गुलाट का ही, उसके साथ एक मोहम्मदन लड़का था निशार, उसको खरोच भी नहीं आई ये स्पोर्ट पे ख़त्म हो गया और 22 साल की एज थी बहुत हैंडसम खूबसूरत पर्सनैलिटी मेरे को अच्छा वो मेरा वहाँ ऑपरेशन हो गया था दिल्ली तो मेरे को खबर भी दो दिन बाद दी गई कि फिर मैं आया वो उस समय की क्या स्थिति आप सोच ही सकते हैं फिर वो सब मैंने तो उसकी डेथ बॉडी भी नहीं देखी लास्ट टाइम क्योंकि मेरे को तो दो तीन दिन बाद खबर दी गई इस तरह से फिर फिर मेरा मन नहीं लगा दो साल तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया तब हमारे बगल में एक पालीवाल जी दादा थे बोले ऐसे नहीं अगर तुम ऐसे करोगे तो छोटा जो अप्पू घरेलू नाम उसका अपू वैसे अजीत शर्मा नाम है बोले ये इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है तुम डिप्रेस हो जाओगे तो ये नहीं कर पाएगा उनकी सजेशन लगा तो फिर हमने आत्मल बढ़ाया गीता पाठ करें और सब माँ ये पढ़ा करें भागवत धीरे धीरे आत्मल डेवलप हुआ बच्चे से मैंने कही वो बच्चा बहुत छोटा वाला बहुत समझदार है हिम्मत से काम लिया उसने कहा पापा नहीं चिंता नहीं करो मैं हूँ आपका और कोई बात की कमी नहीं रही फिर उसने इंजीनियरिंग फाइनल किया फिर उसने सर्विस की कुछ दिन फिर सर्विस के बाद उसने अभी भी सर्विस इंदौर में थी छोड़ दी हमने क्यों बेटा क्यों छोड़ दी चालीस कहीं ना कहीं सपोर्ट करते बोले पापा हम जितना कमा रहे हैं उससे हमारा नुकसान उसने प्राइवेट ये टावर लेने का इलेक्ट्रो इंजीनियर है वो इलेक्ट्रॉनिक तो उसने जो है ना ये टावर लगाने के ठेके लिए तो उसमें उसने कहा पापा हमें कुछ चाहिए पैसा भी चाहिए तो मैंने बैंक फाइनेंस से उनको तीस चालीस लाख रुपए भी करवाया ऐसे अब उसका अच्छा टर्न चल रहा है हम पूछते रहते तो कहता है पापा भगवान चाहेगा तो एक आध दो साल में अच्छा प्रजल्ट आएगा उसकी आर्म सोर्सेस के नाम से उसने अपना फर्म खोली और उसके अंडर तीस लड़के काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट और ऐसे मतलब उसका बढ़िया अभी ईश्वर कृपा से अच्छा चल रहा है कार मेंटेन करता है वहाँ जे हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम, हमारा एक खेती है थोड़ी ग्यारह एकड़ के करीब खेती तो वो मुनाफे दे रखी है किराए की इनकम है कुछ हमारा भी हम दो ही लोग हैं हम और मिसेज तो हमारा भी दाल रोटी इज्जत से चल रही और फिर हम टोटल समर्पित तो हो गए साहित्य के लिए कभी तो अब मैं कवि मंचों पे भी काफ़ी अच्छा मा मानदेह लेके भी जा रहा हूँ और काफ़ी सम्मानित प्रोग्रामों में मुझे आमंत्रण भी आ रहे हैं तो यहाँ बड़ी इच्छा थी मैं इनके बाबा के प्रोग्राम में तो ये यहाँ हमारे यहाँ के जो गजानन जी हैं ना तो गजानन ने कि डॉक्टर साहब कि आपको चलना है आप हर साल टाल देते हो टाल क्या देते जिस समय होता था मेरा कवि सम्मेलन होता था तो मैं सोचता था क्यों नुकसान करूं ऐसे एक एक ऐसा अब की बोले कि नहीं आपको चलना तो मैंने कि कब है कि 9 से 13 तक है तो मैंने कह लो मैं आज ही टिकट बनवाता हूं तो उनने जून में हमसे बात करी थी और मैंने जून में ही टिकट बनवा दिए और मैंने कहा हालांकि ग्यारह को प्रोग्राम था एक कवि सम्मेलन मैंने कि नहीं नहीं अब तो मैं किसी भी हालत में जाऊँगा बाबा के जब इतनी वो तो बाबा की प्रेरणा से आ गया और बाबा ने ऐसी दया की और जो कुछ हुआ बाबा करते अच्छा करते हैं अच्छा ही हुआ ग्यारह को मान लो प्रोग्राम मिलते थोड़े बहुत पैसे जो भी दस ग्यारह उससे कोई महत्व तो नहीं पैसे तो जिंदगी भर कमाता आदमी तो आज आपके सामने यहाँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से जाने के बाद मुझे ऑल ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि मैं और ज़्यादा डेवलप डेवलप कर जाऊँगा ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है और आज मैंने सब देखा यहाँ का वैसे बहुत साल पहले मैं देख चुका हूँ पांडव भवन वाला हॉल लेकिन याद नहीं था पैंतीस चालीस साल हो गए थे ये सब घूमा और आपसे संपर्क हुआ <laughs> तो बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ की सफाई और ये सब व्यवस्था और सब अत्याधुनिक भी और सिस्टमेटिक देख के मैं इतना प्रभावित हूँ कि इतना बड़ा अच्छा और ये मजे की बात है कि कहीं कोई समझ में नहीं आता कैसे हो रहा क्या हो रहा है ऐसा लग रहा जैसा बाट अब देखो चाभी काउंटर पर टांग देते हैं और चा नहीं तो इतनी व्यवस्था में कई जगह तो इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं लेकिन यहाँ तो साहब जो चीज़ जहाँ जैसे और कल काफी पार्ट हुआ था मैंने हमसे सतीश जी ने कहा भी कि साहब आध्यात्मिक में, में देखना हंसाने में कई बार जो है ना फिसल ना जाएं। लोग फिसल ना जाए मैंने कोशिश जी की और आप सब लोगों ने सराहाया मैंने हंसाया भी और मर्यादित होकर हँसाया भी और यही मैं सोचता हूँ कि मर्यादित होकर ऐसा जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री में जो करियर से जुड़ी हुई बातें हैं और जीवन में जो ऊंच नीचे जो ऊपर नीचे हुआ है धूपा और छांव की सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने जीवन से अपने जीवन को देखने का एक मौका मिला होगा जब डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी अपनी जीवन के बारे में बता रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे जीवन में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं और मैं यही कहूँगा कि जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी ने अपने आप को संभाला बल एक साल दो साल उनको लगा लेकिन बाद में गए और अच्छी तरह से संभल गए तो ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी घटना आती है जहां हमें तोड़ देती है पूरी तरह से डीप साइलेंस में ले जाता है वहां पर फिर हम अपने समाज से अपने आप से टूट जाते हैं तो ये स्थिति जो है हमारे लिए घातक होता है और हमारे पर निर्भर होने वाले लोगों पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होता है तो इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने आप को ही सजाग करते हुए संभलते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमसे दूसरे लोग प्रेरणा ले सके बहुत अच्छी बात आपने बताए अपने जीवन की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 भगवान के घर देख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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी हैं दुआधार नाम से अपनी कविताओं को पढ़ते हैं और मंच पर इनकी जो शब्दावली है या ये जब मंच पर आते हैं तो लोगों को बहुत हंसाते हैं जैसे उन्होंने कहा कि मैं हास्य कवि हूं तो आइए आगे बढ़ते हुए जैसे कि आ, अब बहुत सारी बातें बहुत सारे जगह पे कवियों को जाना होता है जहाँ भी बुलाए वहाँ पर ये जाते हैं और अब कविताओं को सबके सामने पढ़ते हैं तो मैं चाहूँगा कि जब से आपने कवि मंच संभालना शुरू कर दिया तो कौन कौन सी जगह पे आप गए हैं अपनी यात्रा के बारे में बताइए और सबसे ज्यादा अच्छा कौन सी जगह पर आपको लगा क्या उसकी विशेषता थी काव्य पाठ गया तो यूपी में भी एम में भी राजस्थान में भी महाराष्ट्र में भी बॉम्बे भी गया हूँ कई जगह गया हूँ इन इंदौर और कई ऐसे ज़िंदगी के ऐसे प्रोग्राम जिनकी मैंने कल्पना नहीं की थी वहाँ वो प्रोग्राम किए लेकिन बिल्कुल सच बोल रहा हूँ ईमानदारी से जो मंच ये बाबा जी की देखी यहाँ पे आबू में वो उससे बेहतर मंच मेरे जीवन में कोई नहीं है मंचें बहुत सजी हैं सब कुछ बड़ी है लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा और बाबा जी को अपनी कविता समर्पित कर दिए तो हमें ये लगता है कि हमें इतना मानदेह मिल जाएगा उनके आशीर्वाद के रूप में कि शायद हम जिंदगी भर इतने काव्य पाठ करें तो शायद नहीं मिल पाए मुझे बहुत अच्छा लगा एक तो जेंट्री बहुत अच्छी थी हॉल तो इतना भव्य हॉल मैंने जीवन में पहली बार देखा जहाँ इतनी स्ट्रेंथ का हॉल मंच ऐसे जीवन में और इतने सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ तो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ भले ना हो लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंच जरूर मेरे को यही लगी काव्यपाष्ट तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ी मर्यादाएँ थीं तो शायद हम उतना नहीं पढ़ पाए हों और कभी भी बारह तेरह थे तो टाइम भी कम था क्योंकि सब टाइम यहाँ संयम से होता है इसलिए शायद लेकिन मंच इससे बेहतर मुझे नहीं मिली और जो मेरे को सम्मान के रूप में जो फूलों का गुलदस्ता और जो साल उड़ाई गई वो मैं साल जीवन में अपने लिए बहुत बड़ा वरदान समझूंगा गुलदस्ता तो खैर वैसा है तो सूख भी जाएगा लेकिन साल में जीवन में ना कभी किसी को वैसे मेरे पर बहुत सालें मिली है, मैंने गिफ्ट खुद भी दिए कवियों को लेकिन ये जीवन में ओम शांति के साल में जीवन में ना किसी को दूंगा ये मेरे लिए एक उपलब्धि रही और मैं सतीश जी से जो कि आपके साहित्य प्रभाग के इंचार्ज हैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ बहुत प्रभावित बहुत सज्जन आदमी हैं और ईमानदारी है की बात कि उनकी तुलना में मैं कभी कुछ भी नहीं हूँ वो बहुत विद्वान कवि हैं तीन हज़ार उनने वो लिखे ही हैं पढ़े बहुत विद्वान कवि हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और जीवन में उनका जब भी आदेश होगा मैं यहाँ आने के लिए हमेशा तैयार हूँ और आपसे भी मिलके मुझे बहुत आनंद आया गजानन से मैंने कहा कि भाई बहुत सज्जन सज्जन क्या वो संस्था ही है यहाँ आदमी सज्जन नहीं होगा तो फिर कहाँ मिलेगा मैं बहुत प्रभावित हूँ अभी ईमानदारी से और यहाँ की सब पूरा कार्य देख के और जिस तरीके से हो रहा है ये अपने आप में विशेषता है और इतनी सफाई तो हमने शायद कहीं देखी नहीं मेरे को ख्याल तो ये है कि पीएम मोदी जो है ना सफाई का अभियान इस संस्था को सौंप दें <laughs> तो ये सफाई पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगी हर हर आपका स्थान बहुत शानदार है मैं बहुत इम्प्रेसिव हूँ इस चीज़ से जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप अलग अलग स्टेट में गए और बहुत अच्छे बड़े बड़े मंच पर आपने अपनी कविताएं पाठ की हैं लेकिन जो मंच की अगर बात कहें तो कल जो आपने शांतिवन में डायमंड हॉल में जो कवि सम्मेलन हुआ उसमें आपने भाग लिया और उसका जो आयोजन और वहां का जो मंच और वो हॉल जो है आपको बहुत ही प्रभावित किया और बहुत ही अच्छा आप फील कर रहे थे वहाँ पर तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आप जिस तरह से यहाँ संस्थान में आकर यहाँ सब चीज़ों को देखने के बाद उनकी बुरी बुरी प्रशंसा जो आप कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं और होना भी चाहिए क्योंकि एक आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ सभी लोग जो हैं एक मूल्यों के साथ जीवन बिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सारी जो जो है एक एक ऑटो सिस्टम से चल रही हैं जहाँ पर परमात्मा जो है परमात्मा की जो बातें हैं वो हम सभी लोग सुनते हैं सुबह और शाम में जहाँ वो चीज़ें हम लोगों को बांध के रखती हैं एक सूत्र में और वो संदेश को लेकर हम जब चलते हैं या अपना कार्य करते हैं तो वो ऑटो लगता है क्योंकि हम अपने तरफ से कुछ नहीं करते हमको जो ड्यूटी दिया गया है हम उसकी सेवा समझ के करते हैं इसलिए ये सारी चीज़ें मैजिकल हो जाती हैं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक सद्भावना समभाव को लेकर हम लोग चलते हैं कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं समझते सब अपने आप को सेवादारी समझते हैं इसलिए चीज़ें फील कराती हैं आइए आगे बढ़ते हुए आपके जीवन में जैसे कि हर व्यक्ति एक अच्छा कवि बन जाता है तो उनके जीवन में कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं और वो भी अपनी तरफ से कुछ विशेष उपलब्धियाँ लोगों के बीच में रखता है जैसे कोई किताब है या फिर कुछ संग्रह है वो कलेक्शन भी अपनी तरफ से लोगों के लिए समाज के लिए बनाता है तो मैं चाहूँगा कि आपके अपनी उपलब्धियाँ या जो पुस्तक आपने लिखे हैं किस विधा में किस रूप में वो चीज़ें घटी आपके साथ में थोड़ा सा उसका इतिहास बताते हुए उन उपलब्धियों को बताइए अवार्ड तो कई संस्थाओं से मिले हैं बहुत सर्टिफिकेट हैं कई तो बिल्कुल बोरे में बंद करके रख दिए इतनी जगह भी नहीं घर में भगवान कृपा से अवार्ड तो बाबा जी के आशीर्वाद से बहुत मिले हैं और कई उसमें ऐसे हैं जो काफ़ी सम्मानजनक हैं और काफ़ी रेपुटेड जगह से मिले हैं मेरी तीन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं एक का नाम है कवि के घर में चोर दूसरा मुक्ता आकाश तीसरा हंसी हंसी में बात कह दी ये सामाजिक विद्रुपताओं पर व्यंग है हम हाश व्यंग के कवि हैं उसके हिसाब से लिखी हैं मंचों पर हम इन कविताओं को कई बार पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये लंबी हैं और इनको पढ़ने में ही आनंद है क्योंकि मंच पर आदमी शॉर्ट में सुनना चाहता है चार पांच लाइनें छह लाइनें हाँ दस, दस लाइनें तो मैं ज़्यादातर मंचों पे मुक्तक पढ़ता हूँ जिसको उर्दू में कता कहते हैं और कई भी चार मिसरे कह के भी पढ़ते हैं तो मैं ज़्यादातर मुखक लिखता हूँ कि मैं ज़्यादातर कतात लिखता हूँ कम शब्दों में बड़े जज्बात लिखता हूँ छिपी है सैकड़ों चिरागों की रोशनी देखने को भले मैं रात दिखता हूँ इस टाइप से मैं और सीधे सीधे शब्दों में मैं मैं कोई अलंकरण या कोई विशेष शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता कहीं मुझे जरूरत पड़ती तो मैं अंग्रेजी शब्द भी अपने मुख में डाल दिया तो मैं ये मेरा मतलब ये है कि बात जो बात आप कहना चाह रहे हो सीधी समझ में आ जाए तो क्लिस्ट क्यों बनाई जाए हम जिस पर्पज से कह रहे हैं तो उसको क्लिस्ट क्यों बनाई जाए हाँ शैली ज़रूर मेरी करीब करीब सब में व्यंग घुस जाती है मैं व्यंग कही हूँ तो मेरी इच्छा ये रहती है कि हर बात व्यंग के तरीके से की जाए अब जैसे मैं कई बार मैं कहता हूँ कि मुझसे बेहतर शायरी की आस मत करना सूखे कुओं में पानी की तलाश मत करना कोशिश करूँगा अच्छा सुनाने की धुआधार अच्छा ना सुना पाऊँ तो बाद में बकवास मत करना तो मतलब सीधे सीधे व्यंग कहता हूँ और मैं मैं जानता हूँ कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरा साहित्य जिंदा है और वो मंच के मंच लायक साहित्य मेरा कोई मैं कोई बहुत बड़ी श्रेणी में तो आ नहीं पाऊँगा कि मैंने कुछ ऐसा अजूबा लिख दिया है लेकिन हाँ ये हल्का फुल्का और सहज भाषा में लोगों को आनंदित करेगा और कोई उसमें अश्लीलता नहीं रहती फुअड़पन नहीं रहता फूअड़पन तो एक्चुअल में होता ही नहीं साहित्य में जो तो आदमी के सोचने के ऊपर है वो जिस नज़रिए से जिसको जैसा देखा जाए एक महिला किसी की पत्नी है वो उस नज़र से देखेगा एक की बहन है वो उस नज़र से देखेगा तो साहित्य तो गंदा होता नहीं ऐसा मैं मान के चलता हूं क्योंकि साहित्य माने ही किसी की अच्छाई को प्रदर्शित करने को जो समाज के लिए हितकर हो वही साहित्य तो नहीं तो साहित्य नहीं है वो तो ऐसा तो मैं लिखता भी नहीं हूँ हाँ मंच पर जरूर कभी कुछ ऐसा लगता है कि हंसाने के मतलब से मैंने लेकिन उसमें भी अर्थ रहता व्यर्थ में नहीं लिखता क्योंकि व्यर्थ लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं व्यर्थ लेखन की अजमाइश नहीं करता ज़बरदस्ती शब्दों की कोई नुमाइश नहीं करता बेमतलब की बात नहीं सीधे सीधे उसमें लिखता हूं तो वो दो किताबों का मटेरियल अभी मेरे पास है इसको मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं क्योंकि मेरा है आ, वो मैं मैं ही उसको देखूँ तो ही वो करेक्ट कर पाएगा उसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा हालांकि एक मेरा जिससे मैंने छपाई है वो मेरी भाषा समझता है तो उसको दें दूँगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा इस तरह से मेरी पांच पुस्तकें हो जाएंगी कवि के घर में चोर ये जो किताब आपने निकाली है इसमें किस टाइप के जो कविताएं हैं टाइटल क्या एक बहुत पुराना चुटकुला था कि भैया तुम कविता वो एक के मतलब चोरी हो गई ऐसा एक चुटकुला था दरोगा जी ने कहा के कभी को बंद कर दिया था ऐसा कुछ पुराना चुटकला था तो उनका साहब हमें अगर आप चाहो तो मैं आपको कविता सुना बोले बस तू बस कविता मैं सुनाना और, सुना और सुना। <laughs> कुछ भी करना तो एक ऐसे ही एक हैडिंग एक टिपिकल बनाने के नाम से भी रख दिया कभी वो कविताएं तो सब में हास्य हाश बेंकी हैं कि पुलिस पे पुलिस नेता यही लोग हम लोगों के विषय रहते हैं पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान वगैरह ये कविताएँ कई कविताएँ उसमें बहुत संजीदगी लिए भी हैं कई कविताएँ बहुत प्रेरणादायक भी हैं आप पढ़ेंगे मैं आपको दूंगा तो कई कविताएं उसमें ऐसी भी हैं जो व्यंग के माध्यम से बहुत अच्छी बात कहती हैं ऐसा लगता है कि नहीं कभी ने कुछ कहने की कोशिश की और मैं क्या सभी कभी कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य लेके लिखते हैं नहीं तो उसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं है शब्द रूपी सदविचारों का एक संयोजन है कविता शब्द रूपी सदविचारों का एक संयोजन है नियोजन है कविता संवेदित सदभावों का एक संयोजन है कविता मात्र हंसी ठट्टा कविता नहीं धुआंधार समाज को दिशा देने का एक प्रयोजन है कविता कोई मतलब नहीं तो फिर कविता लिखने के क्या मतलब भाषा अपने कोई भी भाव प्रकट करने के तीन माध्यम है एक लिख के एक इशारे से और एक बोलकर तो उसमें जो है ना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बोलने वाला है और बोलने में भी दो गद्य और पद्य तो पद्य की भाषा प्रभावी होती है और कम शब्दों में ज़्यादा बात कह दी जाती है इसलिए कविता ज़्यादा असरदार है और आज तो कविता संसद भवन वगैरह सब में बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे हैं तो कविता के उदाहरण पेश करते ही हैं तो कविता इसलिए प्रभावशाली है आदमी सोचता है कम में जल्दी सुन ली सब बात हो गई इसलिए कविता और कविता कविता क्या कलाकार में ये मान के कभी भी कलाकार है मैं ये मान के चलता हूँ कि कलाकार पैदा होता है बनता नहीं है हाँ ये बात ज़रूर है संगत से उसमें निखार आता है लेकिन कलाकार पैदा होता कोई बन नहीं सकता और जो बनते हैं वो चल भी नहीं पाते मेरा ऐसा मानना है तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे कभी थे लेकिन वो जैसे कहते नहीं गाँव के नाते वही सवैया सोठा वो लिखते रहे सब मंच पे नहीं उनको ज्योतिषी थे वो नहीं लेकिन उनके लक्षण हम में आए हैं परिवार में किसी न किसी में उनकी बहुत प्रेरणा रही उनसे हम बहुत बातें सुनते रहे और उनकी जब तो तुकबंदी और ये वो देख के उसमें भाव प्रवृत्त तो ऐसे इस तरह से हमने करता लिखना शुरू की डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से ये किताबें जो आपने लिखी हैं वो आम जैसे सभी लोग किताबों में जो कविताएं साधारण से लिखती हैं वैसी ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका प्रयोजन है उसको लेकर आपने कुछ नई रचनाओं को उसमें लोगों को हंसाने के लिए कम में बहुत ज़्यादा कहने की बातें उसमें हैं और काफ़ी जो चीज़ें हैं तीन पुस्तकें आपकी रिलीज हो चुकी हैं और दो अभी पेंटिंग में हैं जिनकी लिखावट आपके पास रेडी है लेकिन उसका संकलन करने में थोड़ा वक्त जाएगा और वक्त मिलने पर वो दो किताबें भी आपकी बाज़ार में आ जाएगी और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी चीज़ें जो है एक आम व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष रहता है वही संघर्ष आपके पास भी रहा लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से आने वाले समय में अपने आप को आप देख रहे हो और वर्तमान में भी आप अच्छा कर रहे हो ये मुझे अपने आपके जो बातें हैं वो सुनने के बाद ऐसा फील कर रहा हूँ मैं और मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और मैं एक बात यही पूछना चाहूँगा जैसे खाली समय होता है मुझे लगता है कि आपका कभी कभी बहुत सारी बातें जो आपके पीछे जो गुजर गई हैं जैसे बेटे की भाई की याद आती है तो उस समय आप क्या करते हैं किस टाइप के गीत सुनते हैं या ध्यान में जाते हैं या शांत बैठते हैं या कविता लिखते हैं आ, याद आती है तो ये बात निश्चित है कि अब मैं दुख नहीं मनाता मैं ये सोचता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ और नई रचना हो जाए जिससे कि उसको लगे कि पापा ने और एक अच्छी चीज़ लिख दी अब दुख मनाना तो मैंने छोड़ दिया ईमानदारी से होती है कमी तो कोई दुख की पूरी हो नहीं पकती वो भी संतान का दुख तो कोई सबसे बड़ा दुख माना जाता है दुनिया में ग्रस्थ जीवन में लेकिन पता नहीं है ये बाबागन ने शक्ति दिया ये हमारे साहित्य ने सिंबल दिया हमको जीवटता तो आ गई बहुत ज़्यादा और अब मैं करीब करीब बिल्कुल जैसे कभी कोई जैसे उसकी पुण्यतिथि पे करता हूँ अब पुण्यतिथि उस दिन तो याद आनी चाहिए लेकिन तो मैं उस याद को हंसी खुशी से करता हूँ मैं मैं उसके मरणोत्स मैं उसको मृत्यु मृत्युपर्यत दृष्टि से नहीं देखता उसके मरणोत्सव को देख उत्सव बना दिया मैंने बना दिया हाँ मैंने कहा कि नहीं अब इसको ऐसा नहीं इसको ऐसा करके करो और मुझे ऐसा करने में आत्मसंतोष्ट होता है बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसके मतलब उसमें कभी सम्मेलन कराता हूँ और मेरे को कवियों का भी बहुत सहयोग मिलता है उस कवि सम्मेलन में मेरे से कभी कई तो मेरे जूनियर हैं बहुत ज़्यादा जूनियर हैं तो कहते दादा नहीं आप जो भी दे, दे दोगे ये आपकी जीवटता है कि आप बच्चे की स्मृति में कर रहे हो जबकि बच्चे करते हैं बाप की स्मृति में तो ये हमारा दुर्भाग्य है लेकिन अब जो भी है ईश्वर ने जो दिया है उत नहीं रहेगा कई बार आदमी लाखों कमा लेता लेकिन उसकी किस्मत में जो होता है वही होता है तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत भगवान पर भरोसा भी बहुत करता हूँ कि मेरा इतना ही था और वैसे अब ईश्वर ने कोई किसी चीज़ की जो चीज़ ख़त्म हो जाती वो तो आती नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने पूर्ति भी की मेरा पोता बहुत अच्छा है छोटे बेटे से बहुत खूबसूरत पोता है बड़ा मस्त है मैं बहुत आनंद लेता हूँ उसका और बहू मेरी बहुत अच्छी है बेटा बहुत अच्छा है ये भी और ईश्वर की कृपा से बेटा ने कभी ये नहीं कहा कि पापा आप उनके लिए क्यों खर्च कर रहे हो कभी सम्मेलन वो ये कहता है कि आप तो इसकी निधि बना दो इसका कभी सम्मेलन हमेशा वो भाई का मतलब मेरे को किसी मेरे घर से बहुत सहयोग करती है कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और मैं ये जानता हूं कि एक बार मैं करोड़पति अरबपति भी होता तो शायद उतना मुझे आनंद नहीं आता जितना साहित्यिक जीवन में जुड़ के आनंद आया और शायद मैं अगर होता तो अपने शहर में ही लोग जानते लेकिन इस विधा के द्वारा मुझे हिंदुस्तान में मेरा हर जगह आज मैं जैसे यहाँ आया तो बैठे तो हॉल में हज़ारों आदमी थे आ, और अलग, अलग अलग जगह से अलग, अलग अलग जगह से तो आज मैं जब गया तो मेरे को आप यकीन नहीं करोगे पचास विजटिंग कार्ड लोगों ने अरे आप रात में आप थे दुआधार जी आपी थे तो पचास विजिटिंग कार्ड मेरे से लिए कोई पटियाला का कोई कोल्हापुर का कोई कहीं का तो ये हमें उस वक्त कलाकार को क्या चाहिए सम्मान प्यार मिलता है तो उसको खुशी होती तो हमें ये लगा कि प्रभु हमको बहुत कुछ लौटा भी रहा है बहुत अच्छा लगा चलिए डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके सलामी ज़िंदगी में आप आए और बहुत सारी जो आपकी जीवन की आप बीती आपने सुनाई और बहुत ही धड़ल्ले से आपने सुनाया जैसे कि लग रहा था कि अभी घट रहा है अभी हो रहा है बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा दो चार लाइनें जो हैं हमारे सभी जो गुजरात के लोग और राजस्थान के लोग सुन रहे हैं आपको उन सभी के लिए चार लाइनें जरूर सुना दीजिए देखिए ऐसा होता क्या है कि कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता कभी को स्रोता लाइक करते वही बड़ा हो जाता है जिसको डिसलाइक करते वो छोटा हो जाता है तब मैंने ये चार पंथियाँ आप सबके उसमें कहा है कि बेरंगत मौसम को रंगदार बना दिया बेरंगत मौसम को रंगदार बना दिया रब की इनायत ने मुझे दमदार बना दिया और आपसे मिलने से पहले कैसा धुआं और धार आपकी चाहत ने मुझे धुआंधार बना दिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सलामी जिंदगी कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा आनंद आया होगा तो मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको आनंद आया है तो जरूर अपने मोबाइल फोन उठाइए और चौरानवे इस नंबर पे अपने नाम के साथ में मैसेज कीजिए कि आज के ये सलामी जिंदगी आपको कैसे लगी कौन सी बात अच्छी लगी जरूर मैसेज करके बताइएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष एपिसोड सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आप आए हमारे साथ जुड़े अपनी बातें बताएं इसलिए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ धन्यवाद चलिए दोस्तों आज के सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही अगले सलामी जिंदगी में कुछ नई बातें और कुछ नए सेक्सियस से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और मैं बहुत उम्मीदें लेकर इस कार्यक्रम को करता हूँ क्योंकि जब 60-70 साल के व्यक्ति उम्र हो जाते हैं तो उनके पास जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव साथ में रहता है और वो जो भी बातें कहते हैं पूरे हिम्मत के साथ कहते हैं पूरे होश के साथ कहते हैं और सत्य के साथ दिल की बातें सुनाते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत पसंद आती हैं और हमें निश्चित रूप से मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है ताकि हम भी खुशी से अपने जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं तो अगर थोड़ी देर के लिए आपके पास इस तरह की घटना हो जाती है तो आप धुआंधार कवि को याद करके अरे उन्होंने भी तो अपने बच्चे को खोया है लेकिन फिर भी उस बच्चे को उसके मृत्यु दिन को उसके पुण्य दिवस को एक उत्सव के रूप में कैसे मना रहा है तो आप भी अपने जीवन में ऐसी घटना के समय इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप भी एक उत्सव मना सकेंगे अपने उस घटना को बदल देंगे एक नया रूप देंगे ऐसी शुभ आशा मैं करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप जीवन से किसी भी बड़े व्यक्ति को सुनते हैं या उनके जीवन को सुनते हैं तो जरूर मोटिवेशन ले प्रेरणा ले और अपने जीवन में उस परिवर्तन को लाएं और खुश रहें दूसरों को भी खुशियाँ दे ऐसी शुभकामना के साथ आप सदा मस्त रहे खुश रहें इसी खुशी के साथ मुझे और डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो